श्री श्री श्री राम श्री राम कृष्ण सिंदूरिया श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्णस सिंदूरियाप्टीस्थित ब्रह्म सजे कमलकुटी द्वितय प्रच्छेद गृहस्थ प्रत्युपदेशवे ब्राह्मक्गण संबोधय सौब्रवीत निर्लितेन सता संसार प्रताप अवोचत महाशय वयम व्यम जनकराजमतायिन जनको निर्लिप्त सन संसार कार्यम निर्वहत वयम वयमी तथा क्या अहम अवदम चिंता मात्रमें कि जनकराजन जनकराजोंपस्तलाभांचक्रे अधोमुख सन। बहु बहुवर्षा घोरतर तप साम संसार प्रत्याजगा कि संसारी आम निरुपायश्यम कतिचन दिना निर्जन साधन विधेयन तदा भक्ति भक्तिलाभो ज्ञानलाभोत्स कुर दोषो नास्ती यदा निर्जन साधन क्यों तदा संसारूर्णत दूर गच्छे है। तदा पुत्र, कलत्र, कन्या, मातर, पितर, पुत्रकलकन्या मतर पितता नाम, कॉपी सन्नी न निर्जन, साधन सीतना नास्तकोपी माकीन ईश्वर एवं मे सर्वस्व क्रंद तति प्राथयस्व यदि पृक्षसी की संसारो निर्जन वासम कुर्याम। तदेक दिन अभी यदि एवं अकारोह वरम। कृतम चेत तीन वर वा। एक मासम द्वादी एक मसवर्ष यो यहासम साम्जितभक्तसंसार से नाति भीर हस्तस्य नातिशयरवशिष्यक्त पाणी पनसभंजने तरूक्षीस नौरक्रीड़ा पीड़सी चेद वृद्धा स्पर्शा परं पुनर्भत्स्पर्शमणि स्पृह्वा सवर्ण आपद स्व हेमता सहस्रवर्षा मृत्तिका प्रोथितो वर्तस्व भूमित उत्लन सत्सुवर्ण सुवर्णमे स्थासी मनो क्षीरमी तन्मन संसार पयसी स्थयसी चेत तरी क्षीरनीरमेल सैत् अत दुग्धम बृहसी दधीक नवनीत संगृहशु तपस्तवा मनोरूप पयसो ज्ञान भक्ति नवनीत संग्रह क्रियते तदा तवनीत अनायास संसारनी निध्य तनवनी कदापसु विली ना संसार वेण उपरी निर्लिप प्लवते